संवेद्नाव संवेद्नाव के पंख की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में प्रसिद्ध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध रचना कुकुर मुत्ता भाग एक थे नवाब फारस से मंगाए थे गुलाब बड़ी बाड़ी, बाड़ी में लगाए देशी, देशी पौधे भी उगाए रखे माली, माली कई, कई नौकर गजनवी का, का बाग, बाग मनहर लग रहा था एक, एक सपना जग रहा था, था। सांस पर, पर तहजीब की गोद पर, पर तरतीब की क्यारिया सुंदर बनी चमन में फैली घनी फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा बेला गुल, गुल शब्बो चमेली कामिनी जूही नरगिस रात रानी, रानी कमलिनी चंपा गुल, गुल मेहंदी गुल, गुल खैरू गुल, गुल अब्बास गेंदा, गेंदा गुल दाऊदी निवाड़ गंधराज और किरने फूल फवारे कई रंग अनेकों सुर्ख धानी चंपाई आसमानी सब्ज, सब्ज फिरोज, फिरोज सफेद, सफेद जर्द, जर्द बादामी, बादामी बसंत, बसंत सभी, सभी भेद, भेद फलों के भी पेड़ थे आम लीची संतरे और फाल से चटकती कलिया निकलती मृदुल गंध लगे लगकर हवा चलती मंद मंद चहकती बुलबुल मचलती टहनिया बाग चिड़ियों का बना था आशिया साफ राह सरा दानों और दूर तक फैले हुए कुल छोर बीच में आरामगाह दे रही थी बड़प्पन की था कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी कहीं सुथरा चमन नकली कहीं झाड़ी आया मौसम खिला फारस का गुलाब बाग, बाग पर, पर उसका पड़ा, पड़ा था राबो राब दाब वही गंदे में उगा देता हुआ बुता पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुर मुत्ता अब सुनबे गुलाब भूल मत, मत, मत जो पाई, पाई खुशबू रंगो आप खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल इतरा रहा है कैपिटलिस्ट कितनों को तूने बनाया है गुलाम माली कर रखा सहाया जाड़ा जाम हाथ जिसके तू लगा पैर सर रख कर वो पीछे को भागा औरत की जानी मैदान यह छोड़ कर तबेले को टट्टू जैसे तोड़ कर शाहो राजो अमीरों का रहा प्यारा तभी साधारणों से तू रहा न्यारा वरना क्या तेरी हस्ती, हस्ती है, है। पोज तू, तू कांटों ही से, से भरा, भरा है, है यह सोच तू, तू कली जो चटकी अभी, अभी सूख कर, कर कांटा हुई होती कभी रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी चाहिए तुझको सदा मेहरून सा जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा बहा कर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा जहाँ अपना नहीं कोई भी सहारा ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा पेट में डंड पेले हो चूहे जबा पर लफ्ज प्यारा देख मुझको मैं बढ़ा डेढ़ बालिश और ऊँचे पर चढ़ा और अपने से उगा मैं बिना दानी का चुगा मैं कलम मेरा नहीं लगता मेरा जीवन आप जगता तू है नकली मैं हूँ मौलिक तू है बकरा मैं हूँ कौलिक तू रंगा और मैं धुला पानी मैं तू बुलबला तूने दुनिया को बिगाड़ा मैंने गिरते से उभारा तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर एक की दी तीन मैंने गुन सुनाकर काम मुझ ही से सधा है शेर भी मुझसे गधा है चीन में, में मेरी नकल छाता बना छत्र भारत का वही कैसा तना सब जगह, जगह तू देख ले, ले आज, आज का, का फिर रूप, रूप, रूप पैराशूट ले, ले विष्णु का मैं ही सुदर्शन, सुदर्शन चक्र, चक्र हूँ काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूँ उलट दे, दे मैं ही जसोदा की मथानी और लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बैंडा देख कैंडा तीर से खींचा धनुष मैं राम का काम का पड़ा कंधे पर हूँ हल बलराम का सुबह का सूरज हूँ मैं, मैं ही चांद मैं ही मैं शाम का।, का कल जुगी में ढाल नाव का, का, का मैं तला नीचे, नीचे और ऊपर पाल मै ही मैं डांडी से लगा पल्ला सारी दुनिया तोलती गल्ला मुझसे मूछे मुझसे कल्ला मेरे उल्लू मेरे लल्ला कहे या अधन्ना हो बनारस या रूप मेरा मैं चमकता गोला मेरा ही बमकता लगाता हूँ पार मैं ही डुबाता मचधार मैं ही डब्बे का मैं ही नमूना पानी मैं ही मैं ही चूना में कुकुर हूँ पर बेंजाइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे ओम फलस, फलस और, और ब्रह्मा वैसे ही दुनिया, दुनिया के गोले, गोले और, और परत जैसे, जैसे सिकुड़न और साड़ी जो सफाई और माड़ी कास्मोपोलिटिन और मेट्रोपॉलिटिन जैसे फ्रॉड और लिटन, लिटन फेलसी, फेलसी और फलसफा जरूरत और होरफा, रफा सरसता में फ्रॉड कैपिटल में जैसे, जैसे लेनिंग ग्राड, ग्राड सच समझ, समझ जैसे रकीब लेखों में लंठ जैसे खुश नसीब मैं डबल जब, जब बना डमरू एक बगल तब बना वीणा मंत्र होकर कभी निकला कभी बनकर धनी छीना मैं पुरुष, पुरुष और मैं ही अबला मैं मृदंग और मैं ही तबला चुने खां के हाथ का मैं ही सितार, सितार। दिगंबर का तान पूरा हसीना, हसीना का सुर बहार मैं ही लायर लिरिक मुझसे ही बने संस्कृत फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने मंद्र गजले गीत मुझसे ही हुए शैदा। जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा वायलिन मुझसे बजा बैंजो मुझसे सजा घंटा घंटी ढोल डफ घड़ियाल शंख तुरही मजीरे करताल ट क्लेरियनेट ड्रम फ्लूट गीटर बजाने वाले, वाले हसन खा बुद्धू पीटर, पीटर मानते हैं सब मुझे ये, ये बाएं से, से जानते हैं दाएं, हैं दाएं से। ताता धिन्ना चलती, चलती है जितनी तरह देख, देख, देख सब, सब में लगी है मेरी गिरह नाच में यह मेरा ही जीवन खुला पैरों से मैं ही तुला कथक हो या कथकली या बॉल डांस कैलियो पेट्रा कमल भौरा कोई रोमांस बहेलिया हो मोर हो मणिपुरी गरबा पैर माछा हाथ गर्दन भाव मटका नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन सब में मेरी ही गढ़ किसी भी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता है सब में ताव मैंने बदले पैतरे जहां भी शासक लड़े पर हैं प्रोलेटेरियन झगड़े जहां मियाँ बीवी के क्या कहना है वहां नाचता है सूद खोर जहाँ कही ब्याज दुझता नाच मेरा क्लाइमेक्स को पहुंचता नहीं मेरे हाड़ कांटे काट का नहीं, नहीं मेरा बदन, बदन आठों गांठ का रस, रस ही रस, रस मैं हो रहा, रहा सफेदी का जहन्नम रो कर रहा दुनिया में सबने मुझे से रस चुराया रस में रस मैं डूबा उतराया मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास, व्यास ने मुझे से पोथे निकाले भास कालीस ने टुकर टुकुर देखा, देखा किए दे मेरे ही किनारे खड़े हाफिज रविंद्र जैसे विश्व, विश्व कवि बड़े, बड़े बड़े कहीं का, का रोड़ा कहीं का, का पत्थर टी एस एलियट ने जैसे दे मारा पढ़ने वाले ने भी जिगर पर रख कर हाथ कहाँ लिख दिया जहाँ सारा ज्यादा देखने को आंख दबा कर शाम को किसी ने जैसे देखा तारा जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोका नहीं रुकता जोश का पारा यहीं से यहाँ यहा, कुल, कुल हुआ जैसे, जैसे अम्मा से बुआ मेरी सूरत के नमूने पिरािड मेरा चेला था यूकलेट रामेश्वर मीनाक्षी भुवनेश्वर जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर मैं ही सबका जनक जेवर जैसे कनक हो कुतुब मीनार ताज आगरा या फोर्ट चुनार विक्टोरिया, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता मस्जिद बगदाद जुमा अलबत्ता सेंट पीटर्स गिरजा हो या घंटाघर, घर में गढ़न में, में मेरी मुहर एरियन हो पर्शियन या गाथिक आर्च पड़ती है मेरी ही टार्च पहले के हो बीच के हो या आज, आज के चेहरे से पिद्दी पिद्दी के हो, हो, हो या, या बाज के, चीन के फारस के या जापान के, के अमेरिका के, के रूस के इटली के इंग्लिस्तान के ईट के पत्थर के हो या लकड़ी के कहीं के भी मकड़ी के बुने जाले जैसे मकान कुल मेरे छते के हैं घेरे सर सभी का फॉसने वाला हूँ ट्रैप, टर्की टोपी दो बलिया या किश्ती कैप और जितने लगा जिनमें स्ट्रॉ या मैट देख मेरी नकल है अंग्रेजी है घूमता हूँ सर चढ़ा तू नहीं मैं ही बड़ा तू नहीं मैं ही बड़ा अभी आप अभी सुन, रहे सुन रहे थे, थे। सूर्यकांत कांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता कुकुरमुत्ता भाग एक, एक। वाचक स्वर भारती परिमल